शिव पुराण उमा ऋषि कहते हैं पुरुकाल में शुंभ और निशुंभ नाम के के दो प्रतापी थे थे जो आपस में भाई भाई थे, उन दोनों ने चराचर प्राणियों समस्त ज़िलों राज्य पर बलपूर्वक आक्रमण किया उनसे पीड़ित हुए देवताओं ने हिमालय पर्वत की शरण ली और संपूर्ण अभिष्ठों को देने वाली सर्वभूत जन्य देवी उमा का स्तमन किया देवता बोले महेश्वरी दुर्गे आपकी जय हो अपने भक्तजनों का प्रिय करने वाली देवी आपकी जय हो आप तीनों लोगों की रक्षा करने वाली शिवा हैं आपको बारंबार नमस्कार है आप ही मोक्ष प्रदान करने वाली परा अम्बा हैं आपको बारंबार नमस्कार है आप समस्त संसार की उत्पत्ति स्थिति और संहार करने वाली हैं आपको नमस्कार है तारिका और तारा रूप धारण करने वाली देवी आपको नमस्कार है छिन्न आपका ही स्वरूप है आप ही श्री विद्या हैं आपको नमस्कार है भुवनेश्वरी आपको नमस्कार है भैरव रूपणी आपको नमस्कार है आप ही बगलामुखी और धूमावती हैं आपको बारंबार नमस्कार है आप ही त्रिपुर सुंदरी और मातंगी हैं आपको बारंबार नमस्कार है अजिता विजया जया मंगला और विलासनी ये सभी आपके ही विभिन्न रूपों की संज्ञाएँ हैं इन सभी रूपों में आपको नमस्कार है दोगध्री माता अथवा कामधेनु रूप में आपको नमस्कार है घोर आकार धारण करने वाली आपको नमस्कार है अपराजिता रूप में आपको प्रणाम है नित्या महाविद्या के रूप में आपको बारंबार नमस्कार है आप आपकी शरणागतों का पालन करने वाली दृद्राणी है आपको बारंबार नमस्कार है वेदांत के द्वारा आपके ही स्वरूप का बोझ होता है आपको नमस्कार है आप पर, परमात्मा है आपको मेरा प्रणाम है अनंत कोट ब्रह्मांडों का संचालन करने वाली आप जगदम्बा को बारंबार नमस्कार है देवा उचु जय दुर्गे महेशानी जयात्मीय जन प्रिय त्राण कारिण्य शिवाय ते नवो नभ नमो मुक्तिपायण्यय पराम्बाई नवो नभ नम समस्तारोत्पत्ति स्थितंतकालिप्प नमस्तारा नम खिन्नमस्ता स्वूपाई श्री विद्याय नमोस्त भुवनेशी नमस्तेभ्यम नमस्ते भैरवाकते नमोस्तुदा मुख्यूम नमो नमः नमस्त्रिपुर सुंद मातंग्य नमः नम अजिताय नमस्तुभ्यं विजयाय नमो नम दयाय मंगलाय ते विलासीय नमो नम द्रोग्रूपे नमस्तुभ्यं नमो घोरा स्तु नमो पराजिताे निकारे नमो नमः शरणागत पा रुद्रण्य नमो नभ नमो वेदात नमस्ते परमात्मे ब्रह्मांड नायिकाए नमो नभ देवताओं की इस प्रकार स्तुति करने पर वरदायी एवं कल्याण रूपी गौरी देवी बहुत प्रसन्न हुई उन्होंने समस्त देवताओं से पूछा आप लोग यहाँ किसकी स्तुति करते हैं तब उन्हें गौरी के शरीर से एक कुमारी प्रकट हुई वह सब देवताओं के देखते देखते शिव शक्ति से आदरपूर्वक बोली माँ ये समस्त स्वर्गवासी देवता निशुंभ और शुंभ नामक प्रबल दैत्यों से अत्यंत पीड़ित हो अपनी रक्षा के लिए मेरी स्तुति करते हैं पार्वती के शरीर कोष से वह कुमारी निकली इसलिए कौशिकी नाम से प्रसिद्ध हुई कौशिकी ही साक्षात शुम्भा का नाश करने वाली सरस्वती है उन्हें को उग्रतारा और महोग्रतारा भी कहा गया है माता के शरीर से स्वतः प्रकट होने के कारण वे इस भूतल पर मातंगी भी कहलाती हैं उन्होंने समस्त देवताओं से कहा तुम लोग निर्भय रहो मैं स्वतंत्र हूँ अतः किसी का सहारा लिए बिना ही तुम्हारा कार्य सिद्ध कर दूंगी ऐसा कहकर वे देवी तत्काल वहाँ अदृश्य हो गई